शिवपुराण रुद्रसंता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद तदंतर सप्तर्षियों ने हिमालय से कहा गिरिराज अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें मुनीश्वर यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मेनका को संदेश दिया हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई थैलराज की प्यारी पत्नी मीना ने विधिपूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्नजटित सुंदर वस्त्रों और बारह आभूषणों द्वारा राज्योतिष श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया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 सर्व सर्वापोघनाशिनी शेवते या पति प्रेमणा परमेश्वर वंछि इस इह भुक्ता खिलान भोगान अन्ते पतिया शिवाम गतिम सावित्री लोका मुद्रा अरुंधति शांडिली सतरूपा अनुसूया लक्ष्मी स्वधा सती संज्ञा सुमति श्रद्धा मेना और स्वाहा ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियॉँ साधवी कही गई हैं यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया वे अपने पातिवृत्य के बल से ही सब लोगों की पूजनिया तथा ब्रह्मा विष्णु शिव एवं मुनिश्वरों के भी माननीय हो गई हैं इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए वे दीन दयालु सबके सेवनीय और सतपुरुषों के आश्रय हैं श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिव्रता धर्म को महान बताया गया है इसको जैसा श्रेष्ठ बताया गया है वैसा दूसरा धर्म नहीं है यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है पातिवृत्त धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करें शिवे जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी ही रहनी चाहिए शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे शिवे साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो तब तक वह अपने को पति की दृष्टि के सम्मुख न लाए यदि पति किसी कार्य से परेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले पति के कटुवचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात न कहे पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़ प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे नाथ किसलिए इस दासी को बुलाया है मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे दूसरे के घर न जाए कोई गोपनीय बात जान कर, हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की, की प्रतीक्षा करती रहे पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूर से ही त्याग दे जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं इसमें संशय नहीं है तीर्थार्थनी तो या नारीपति पादोदक पीबे तस्वीर सर्वाणी तीर्था क्षेत्री च संशय